ने 11 किल्स वाली डायरी की तरफ देखना शुरू मॉडर्न तो टाइप का होगा लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की डायरी जैसा लग रहा है आर्षित ने भी उस डायरी को ध्यान से देखा और फिर इसके दो पन्नों को पलटते हुए बोल उठा यह पेपर भी काफी पुराना है अजीब सा है न इसके बाद विक्रांत ने भी अपने हाथ में वो डायरी ली फिर इसके पन्नों को ध्यान से देखने लगा उसे एहसास हुआ कि केशव ने जिस डायरी में ये नॉवल लिखा हुआ था वो डायरी काफी पुरानी है नब्बे के दशक में इस तरह की डायरी और इसके कवर पेज देखने को मिलते थे यहा तक कि पन्ने भी पुराने होने की वजह से हल्के हल्के पीले पड़ने लग गए थे रोहि ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस छोटी सी बच्चों की डायरी से इंस्पायर होकर मेहता ने चार लोगों का खून कर डाला इसमें डायरी का कोई दोष थोड़ी ना है विक्रांत ने डायरी के कुछ पन्नों को पढ़ने की शुरुआत करते हुए कहा किसी भी चीज को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे ये डायरी हमारे लिए महज एक छोटे बच्चे की डायरी है लेकिन जिस टाइम केशव पंडित ने इसे लिखा था, उस टाइम उसके लिए ये उसकी लाइफ की बेस्ट नॉवल थी और मेहता ने इसे अपनी सोच के अकॉर्डिंग यूज किया सही मायने में जो अपनी लाइफ के जिस स्टेज में था उसने डायरी को उसी ही तरह देखा इसमें डायरी का कोई दोष नहीं है असलियत तो ये है कि मेहता अपनी जिंदगी से परेशान था वो अकेला था और ऐसे टाइम में उसे ये डायरी मिल गई, और इस डायरी के भीतर एक ऐसा करैक्टर मिल गया जो कि ठीक उसी की तरह था वैसे मेहता को अगर ये डायरी ना मिलती तो भी वो मर्डर करता हाँ ये हो सकता था कि तब उस सिचुएशन में उसके मर्डर का, का अलग होता इतना कुछ बोलने के बाद अचानक ऐसी विक्रांत ने अपना सिर पीटते हुए कहा ओह साला में कब से इतना बड़ा फिलोसफर बन गया वैसे मुझे ना मेहता की कंडीशन बिल्कुल अपने जैसी लगती है मैं भी बचपन में उसी के जैसा था रूही ने कहा जब मैं छोटी थी तब भले ही मेरे पापा मेरे साथ ही रहते थे फिर भी मैं खुद को बहुत अकेला फील करती थी मुझे याद है उस टाइम तो बस मेरी यही इच्छा रहती थी कि काश मेरा कोई एक भी फ्रेंड रहे जिससे मैं बात करू जिसके साथ में खेलू मुझे तो मेरे बचपन में कोई दोस्त नहीं मिला लेकिन मेहता को मिल गया था ये ग्यारह किल्स वाली डायरी मेहता के अकेलेपन की दोस्त ही थी है न यह सुनकर नैना ने एक गहरी सांस छोड़ी उसे अब अकेलेपन का दर्द समझ में आ रहा था ये तो डायरी तो ज्यादा बड़ी है नहीं विक्रांत ने डायरी की मोटाई को नापते हुए कहा फिर वो आगे बोल पड़ा मुझे लग रहा है कि केशव सही कह रहा था ये किताब अभी तक पब्लिश होने लायक नहीं हुई थी हम्म सही बात है अनुष्का ने उत्तर दिया अभी परसों जब मैं केशव के साथ बैठकर पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी तब केशव ने मुझे बताया था की उसने कई सारे पब्लिशिंग हाउस में इसे पब्लिश करने के लिए भेजा था लेकिन कभी किसी भी पब्लिशिंग हाउस ने किताब को पब्लिश करने के लिए हामी नहीं भरी थी फिर उसने अपना सिर सीरियलाते हुए कहा एक्चुअली किताब में कुछ करेक्टर के नाम उसने फौरन के रखे हुए थे ऐसे में उसे फील हो रहा था कि शायद इस वजह से रीडर खुद की किताब के साथ लेट नहीं कर पा रहे थे बाद में जब केशव को थोड़ी बहुत पॉपुलरिटी मिली तब उसने सोचा कि कहानी करेक्टर का कर नाम बदलकर और स्टोरी में कुछ बदलाव करके इसे थोड़ा बड़ा बनाकर फिर से पब्लिश होने के लिए भेजा जाए लेकिन केशव को कभी टाइम ही नहीं मिला इसीलिए उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी डायरी गायब है विक्रांत डायरी के पन्नों को पलट पलट कर देख रहा था उसने देखा की उसमें काफी सारे स्केच भी बने हुए थे उनमें से एक खास स्केच पर विक्रांत की नजर पड़ी ये स्केच ब्लैक पेन से बनाया गया था जो किसी इमेजनरी डेवल को दिखा रहा था शायद उस स्केच के माध्यम से केशव उस लड़की के डिप्रेशन या लोन को दिखाने की कोशिश कर रहा था ये स्केच बिल्कुल नॉवल की स्टोरी लाइन से मैच कर रहा था उस बॉक्स में ग्यारह नॉवल के साथ ही केशव की लिखी हुई और भी कई सारी कहानियों की डायरी भी थी नैना ने साइड में ही पड़े हुए कार्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा मैंने अब चेक किया है उसमें तो बहुत सी कहानियां ऐसी है जो उसने अपने स्कूल टाइम में लिखा था लेकिन कोई स्टोरी पूरी नहीं है सिर्फ ये ग्यारह किल्स वाली स्टोरी ही पूरी कंप्लीट है बाकी स्टोरी का उसमें बस थोड़ा बहुत आइडिया ही लिखा हुआ था फिर नैना आगे कहा और उसमें कई सारे नोटबुक भी थे जिसमे उसने कोट्स वगैरह और कुछ कविताएं भी लिख रखी थी उसने कई सारे क्राइम नॉवेल्स की लिस्ट बना रखी है और ये आदमी शेरलॉक होम्स और डिटेक्टिव व्योम केश का भी बड़ा फैन है उनके काफी सारे डायलॉग अपने नोटबुक में लिख रखे है और कई सारे स्केच भी है उसमें भी उसने मिस्टीरियस से स्केच बना रखे है विक्रांत बड़े ध्यान से नैना की बात सुनते हुए कार्टन के भीतर रखी हुई चीजों को पलट पलट कर देखने की कोशिश कर रहा था उस कार्टन से काफी पुरानी इंक की और कागज की सौंधी सौंधी सी स्मेल भी आ रही थी लेकिन चूंकि इसी कार्टन में रखे डायरी से इंस्पायर होकर केशव ने सीरियल मर्डर केस के अंजाम दिया था ऐसे में ये सौंधी सी स्मेल दिमाग में एक बेहद डरावनी से मेमोरी बनाने का, का काम कर रही थी कुछ सेकंड तक उस बॉक्स में पड़े नोटबुक्स की नोटबुक्स को विक्रांत उलटता पलटता रहा और फिर उसने बॉक्स को अपने से दूर धकेलते हुए कहा इसको अभी यहीं पड़ा रहने दो मैं जब फ्री हो जाऊंगा तब इसे डिटेल में चेक करूंगा विक्रांत ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा अभी सबसे पहले तो केशव वाला केस खत्म करना है जेल में मेहता को देख कर, जो केशव का रिएक्शन था उससे तो मैं साफ कह सकता हूँ कि मेहता वाले केस से पंडित का कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही पंडित के केस में मेहता का कोई हाथ है विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा अगर केशव नहीं अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी तब फिर उसके प्लान में हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं रहे होंगे शुरूआत में तो उसने यही सोचा रहा होगा कि मर्डर के दो महीने बाद जब पुलिस को बैंक लेटर मिल जाएगा तब उसे छोड़ दिया जायेगा लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जयपुर पुलिस को ये बैग बैंक लेटर मिलेगा ही नहीं फिर विक्रांत ने कहा केशव हमें यहाँ बुलाते वक्त बिल्कुल भी डरा नहीं इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसे सीरियल मर्डर केस के कतल के बारे में भी कुछ पता नहीं था विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा दरअसल उसने बस इस केस का सहारा लेकर हमारी मदद लेने की कोशिश की थी हो सकता है कि दोनों केस में कुछ इत्तेफाक हो लेकिन हाँ ये क्लियर है कि पंडित ने मेहता की न तो कोई मदद की है और न ही उसे कुछ गाइड किया है नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए और हल्की साँस छोड़ते हुए कहा केशव ने वैसे काफी रिस्क लिया था अब तो बैंक का ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है अगर मान लो बैंक ने पेमेंट का लेटर किरण के मेल आईडी पर भेजा होता या जैसे पुलिस के हाथ वो लेटर नहीं लगाओ वैसे ही अगर हमें भी वो लेटर ना मिलता तो तब तो वो फंसा ही रहता अनुष्का ने भी उस बात से सहमति जताते हुए कहा हाँ ये बात तो है वो तो पुलिस के पास जाकर डायरेक्टली कुछ बता भी नहीं पाता लेकिन उसे ना विक्रांत सर के ऊपर पूरा भरोसा था इसीलिए उसने सर को यहाँ बुलाया मेरे बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि मैं सबसे बेस्ट डिटेक्टिव हूँ तो अभी मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने गर्व से अपना कॉलर सही करते हुए कहा फिर उसने व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा तो अभी हमें बस अपने काम पे फोकस करना है अभी हमारी सबसे टॉप प्रियोरिटी ये है की हमें ये पता करना है की केशव पंडित की वाइफ किरण पंडित की मौत का जिम्मेदार कौन है केशव पंडित कोई और या फिर खुद किरण पंडित वैसे हमें किरण पंडित की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है और अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करें तो हमें तीन दिन के भीतर केशव को छोड़ देना होगा उसने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अगर हम अगले तीन दिन में सच्चाई को सामने नहीं ला सके तो समझ लो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप इस लेखक के आगे हार गई। क्या तुम लोग ये चीज एक्सेप्ट कर पाओगे सेंट्रल सी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने हेडलेस फीमेल मर्डर केस को सोल्व किया है वो टीम एक क्राइम नोवलिस्ट से हार गई